जो पुकार है ऑटोमेटिक कहते हैं आग बंद कर, उसको देखना है तो आख बंद करो जगत से मुंह को मोड़ लो अपने अंतर्दृष्टि के तरफ तुम झाको इसीलिए ऑटोमेटिकली आग बंद हो जाता है तुम्हारे भीतर है वो, तुम्हारे सबसे निकटतम सबसे प्रियतमो ये कोई बनावटी संबंध नहीं अखंड संबंधो अविच्छिद संबंध नित्य संबंधो किसी भी अवस्था में यह संबंध का किंचित मात्र परिवर्तन होना संभव नहीं लेकिन हम यह तो भूल करके संसार को ही अपना मान लिया संसार से अपना संबंध जोड़ लिया जो हमारा आत्मस्वरूप है जिनसे हमारा नित्य संबंध है वो स्वरूप को भूल करके शरीर से ही हम संबंध मान लिया और शरीर संबंधी वस्तु में ही सुख है इसको ही अपना मान करके इसके लिए ही हम समर्पित होकर सब कुछ कर्म करते हैं इसीलिए आग बंद हो जाता है हमारे आत्मा कहती हैं आग बंद करो झाको अपने भीतर तुम्हारे भीतर वो ठाकुर जी विराजमान है अंतर्दृष्टि में लाओ और हाथ ऊंचा क्यों हो जाता है बोलता है जीव का हाथ में कुछ है नहीं समर्पण हम तुम्हारे शरणागत हैं। जब तक शरणागत नहीं होता है तब तक जा करके पुण्य रूप से भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है अपने साधन चेष्टा के द्वारा साधक अपने साधन चेष्टा के द्वारा स्वतंत्र रूप से भगवत प्राप्ति कर चुके हैं ऐसा तो कोई शास्त्र में सुनने आया नहीं कहते हैं पहले अवस्था में तो जीव का अहंकार रहता है अहंकार तो जाता नहीं इसीलिए कहते हैं ये करो वो करो कर्म करो, जत करो शी जद करो श्री जदश्नाशी जो जोशी जदाशी जद जत जत शिक्ष हमको समर्पण करो ये करो वो करो हम्म ये पहले कहते हैं पहले अर्जुन को ये उपदेश नहीं किए हैं भगवान जिस सब मैं हूं तुम हमारे शरणागत हो जाओ तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं ये भगवान को कहान भगवान अर्जुन को कहानी कर्म योग ज्ञान योग और भी जोग संबंध उपदेश किया हैं ऐसे करो तुम तो अर्जुन ऐसे करो युद्ध करो युद्ध करो, करो। आखिर में जाके कहती हैं सर्वभूत अन्य सर्जुन उत्ष्टे भ्रमयान सर्वभूतानी जंतानी माया अर्जुन भगवान सबके भीतर में रह करके जंत्र पुतला जैसे नचा रहे हैं तुम्हारा हाथ में कुछ है नहीं अरे भाई ये शब्द पहले क्यों नहीं कहा पहले कह थे तो ये सात सौ श्लोक कहने की क्या जरूरत था एं? इतना समय बैठ करके भगवान गीता का उपदेश किए हैं कर्म जोग ज्ञान योग ये जोग और कितना जोग है भक्ति युग तो पीछे उपदेश किए हैं जब अहंकार उसका सब नष्ट हुआ है तब जाके भक्ति युग को उपदेश किया है पहले अहंकार जब तक नष्ट नहीं होता है तब तक भक्ति युग में स्थिति नहीं होती है भगवान बारह अध्याय में जाके भक्ति युग को उपदेश किए हैं क्योंकि उस समय अर्जुन के अंदर अहंकार था पूर्ण रूप से जब मैं पशुपत अष्टधारी अर्जुन हूँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ पलक में प्रणय कर सकता हूं एं? इतना शक्ति मैं गांधी अर्जुन हूं भगवान देखते हैं इसका अहंकार तो गया नहीं मैं कह रहा हूं तो सही लेकिन अर्जुन का अंदर ये घमंड गया नहीं जो मैं पशुपत अश्रधारी गांधीधारी अर्जुन हूं मैं बहुत कुछ कर सकता हूं मेरे धनुष टंकार से पृथ्वी प्रकंपित तो हो जाता है हमको क्या कौन कुछ कर सकता है? लेकिन कृष्ण कह रहे हैं सुन रहे हैं लेकिन भीतर में बैठता नहीं है बैठता नहीं है तब भगवान क्या करेंगे देखते हैं इसका अहंकार तो जाता ही नहीं और जब तक तो अहंकार नहीं जाएगा तब तक तो इसको भक्ति युग को उपदेश कैसे करेंगे भक्ति योग तो समर्पण है भक्ति योग क्या है समर्पण जहां समर्पण नहीं वहां भक्ति योग नहीं भक्ति योग है आत्मसमर्पण है नहीं ऐसा होता नहीं आत्मसमर्पण है भक्ति योग है नहीं ऐसा होता नहीं आत्मसमर्पण ही भक्ति जोग ठीक ठीक बोध तो तभी होता है तभी भगवान उसको बुद्धि बुद्धिजोग देते हैं बुद्धि ददाई बुद्धिजोग मैं बुद्धि बुद्धिजोग मैं बुद्धि देता हूं तो जब एकादश अध्याय में भगवान ने विश्व रूप दिखाया विश्व रूप देखने के बाद अर्जुन का ये भ्रम नष्ट हो गया जो मैं कुछ कर सकता हूं अरे वही तो सब है भगवान कहते है, देखो मैं सब कुछ करता हूँ मैं सब हूं कर रिक्षा बच गतिर प्रभु साक्षी प्रभाव प्रणय स्थान निद नम विजमा तपा महम वर्ष निग्निच अमृतांच मृत्यु हम अर्जुनो सब मैं हुँ। देखो उनको देखो तुम ताप तो जुन का मोह भंग हुआ तब तो जाकर करके स्वर्ण का तुम तमादिदेव पुरुष पुराण तमश विश्वेश पर निधान पर हे कृष्ण सज्जा शयन आदि अवस्था में मैं तुम्हारे नाम से मैं तुमको पुकारा शाखा बोल के तुमको हमने पुकारा एं? हमारी आज्ञा ना तो तुम माफ कर देना तुम है पूर्ण ब्रह्म सनातन तुम आदि देव पुरुषोत्तम पुरुष हो तब तब अहंकार जब नष्ट हुआ तब जाके भगवान द्वादश में भक्ति जब का उपदेश करते हैं शरणागति शरणागति है सबसे सरल उपासना सबसे सहज उपासना और सर्वोत्तम उपासना एक है पुरुषकार हम कुछ करेंगे हम भक्ति करेंगे हम साधन करेंगे भजन करेंगे तक तपस्या करेंगे एक पुरुषाकार के द्वारा साधन भजन करने का चेष्टा हमको ये करना है ये करना है ये करना है सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं ठीक है अच्छा है लेकिन तब तक वो भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है पुरुषाकार के द्वारा भी वो भजन करते हैं ठीक है आगे बढ़ रहे हैं लेकिन एक स्थिति में जाकर देखते हैं कोई साधन चेष्टा अपने अंदर ऐसा कोई शक्ति है ही नहीं जिस शक्ति के द्वारा जिस चेष्टा के द्वारा जिस कर्तित्वपन तो के द्वारा मैं भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ संसार चक्र से मुक्त हो सकता हूं ये जड़चेतन ग्रंथ माया ग्रंथि खोल करके मैं दिव्य आनंदमय धाम प्राप्त कर सकता हूं ऐसा कोई शक्ति हमें हम है ही नहीं वेद का सार है उपनिषद समस्त उपनिषद के सार है गीता समस्त गीता के सार है शरणागति शरणागति है अंतिम साधना अरे भगवान कहते हैं अहम त्वंग सर्व पापे भो मुख में मा सूचो हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे चिंता मत करो मत चित्त सर्व दुर्गा ने मत परसदात् चित्त चित्तवृत्ति में हमको धारण करके बैठ लो चुपचाप कुछ देखो मत इधर उधर झाको मत कुछ करने का है नहीं कुछ मत करो कुछ चिंता मत करो मत चित्तो सर्व दुर्गा मत प्रसदात् समस्त दुर्गति से मेरी कृपा से तुम पार लगा दोगे दादा में बुद्धि जो अंग तंग जो नवाऊ पर जानती थे तो फिर मैं बुद्धि देता हूं तो नह सकते हो मेरा शरण अगर तो भक्त हो कभी नष्ट नहीं होता है हम उसको नष्ट होने नहीं देते हैं चाहे वो कितना पापाचारी अभिचारी व्याभिचारी कुछ क्यों ना हो हम उसको नष्ट होने देते नहीं जब मेरे शरण में आ गया तब हम उसको देख लेंगे उसको संभाल लेंगे उसको शोधन कर लेंगे ंग धर्मात्मा बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाता है मेरी शरण में आया है ना तो मेरी कृपा से वो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है मैं उसको धर्मात्मा बना देता हूं चाहे कितना पापाचारी अभिचारी व्याचारी क्यों ना हो शाम अहंग समुद्धर तित्र संसार सागरत कितने शब्द है एक शब्द नहीं सब के लिए कहा गया है तेषांग अहंग समुद्धर तथ उसका सम सागर से उद्धार करता मैं बन जाता हूं वो क्या उद्धार करेगा अपने आप को तेसांग अहंग समुद्धरता शासर से मुक्त करने वाला मैं बन जाता हूं भवानी अचिरत पार्थ में ही आवेश शाम ए, मेरे में जो चित्त वृत्ति समर्पित होकर के जो अभिषित चित्त होकर के मेरा भजन करते हैं ए, बहुत जल्दी बहुत जल्दी ये नहीं समय लगेगा ए, बहुत जल्दी मैं उसको शंसार सागर से पार करके मैं अपने पास बुला लेता हूं ये जितना शब्द कहा गया है सब शरणागत भक्त के लिए शरणागति क्या है शरणागति माने निश्चिंतता। जैसे छोटा बच्चा घर में कितना अशांति है कला है कितना झगड़ा झाटी क्या कुछ कितना कुछ हो रहा है अब बच्चे का कोई चिंता नहीं देखो खेल रहा है कूद रहा है वहां खाने दो खाने दो खा दो जल्दी दू खा लिया फिर जा रहा है खेलने के लिए कोई चिंता नहीं घर में एक झगड़ा अशांति कलह दूग दैन आदि व्यादी उबादि कितना कुछ है, है? मां की गोदी में चार करके शेर को भी पाम दिखाता है हमारे माँ है मा है हमारा कोई भाई नहीं है है ना शरणागत भक्त तो भी इस तरह से भगवान शरणागत होकर निश्चिंत तो हो जाता है हम प्रभु की शरणारत हैं हमको कौन क्या बिगाड़ सकता है बोले हमारा संस्कार नहीं हमारा अनादिकाल का बहिर्मुखता दोष हमारे चित्त वृत्ति में मलिनता हमारे अंतकरण की अशुद्धता हमारे अंदर संस्कार हमारे सुकृति की कोई अंत नहीं सुकृति की लेस नहीं दुष्कृति के अंत नहीं अवगुण के खान है क्या प्रभु हमको स्वीकार कर लेंगे ये संदेह मन से हटा दो प्रभु कहते हैं तुम चिंता मत करो अपीचित तो सुदूराचार्य भजे तुम तो अमर अन्य भाग सादुर अति दुराचारी व्यक्ति भी मेरे शरण में आता है तुम उसको साधु समझना क्यू मेरे शरण में जब आ गया बहुत जल्दी मैं उसको शमशा सागर से पार करके मैं अपने पास बुला लेता हूं मेरा भक्त तो, मेरे शरण को तो भक्त तो, कभी नष्ट नहीं होता है कोई काल शक्ति भी उसको कुछ नहीं कर सकता है ए, मैं हर तरह से उसको रक्षा करता हूं चाहे कितना भी अभिचारी व्यभिचारी पापाचारी कदाचारी क्यों ना हो समस्त पाप से मुक्त कर देता हूं अहंक सर्व पाप से तो चिंता करने क्या बात है आ, लेकिन बात ही है ये अहंकार को नष्ट करना पड़ेगा को छोड़ना पड़ेगा जैसे मान लो छोटा बच्चा उसका कर, कोई कतृत्वपन है नहीं आ, घर में कितना अशांति कुछ हो रहा है उसके लिए कोई चिंता नहीं है क्यों वो जानते हैं हमारा माँ है आ, चिंता ही नहीं आ, तो ऐसा ही निश्चिंतता हम ठाकुर जी के ठाकुर जी हमारे हैं हम कितने भी पापाचारी व्यापिचारी हैं ठीक है लेकिन हम तो प्रभु के शरण में हैं प्रभु हमारे हैं प्रभु अनंत शक्तिमान अनंत कटिवैकुंठ नायक अनंत अनंत सिंधु हाँ हम उनके शरण में है और वो हमारे प्रभु हैं वो हमारे भीतर हैं हम उनके आश्रित है वो हमको रक्षा करते हैं करेंगे अवश्य करेंगे समस्त शास्त्र समस्त सनातन धर्म पुकार पुकार के कह रहे हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं समस्त सनातन धर्म सनातन शास्त्र पुकार पुकार के यही शब्द कह रहे हैं तमें बंग तुम सिर्फ सर्वत भाव से उनके शरणागत हो तो जाओ तत्परसात्परांग शांति स्थान शास्व उनके कृपा से तुम्हारे चेष्टा से होने वाला है नहीं परम शांति तुम प्राप्त करोगे सिर्फ उनको हृदय में धारण करके बैठे रहो अर्जुन को केंद्र करके भगवान ये शिक्षा दे रहे मतलब हृदय तर, में हमको धारण करके उठते बैठते खाते सोते हर स्थिति में प्रभु हमारे भीतर है प्रभु हमको रक्षा कर रहे हैं हम प्रभु के हैं प्रभु हमारे हैं ये कोई कल्पना नहीं ये तो नित्य सत्य है इसे इसमें कोई दो रहा नहीं है ने? तो हमारी चिंता की क्या है प्रभु हमको रक्षा कर रहे करेंगे ने? ऐसे जान करके निश्चिंत रहना चाहिए कोई विपत्ति आने से भी वो घबराते नहीं क्यों प्रभु है जैसे छोटा बच्चा घबराते नहीं आधी तूफान में माँ की गोदी में बैठ करके देखते हैं तूफान आ रहा है बच्चा हंसते हैं माँ की गोदी मा है ना चिंतक क्या आधी आधी तूफान क्या करेगा न? ऐसे ही हमारे प्रभु है ना तो हमारी विपत्ति हमारा क्या करेगा विपत्ति को संपत्ति मानते हैं जो भगवत शरणागत भक्त है के नहीं करते हैं। जा हमको चाहिए। जागतिक सुख को तो विष्ठा जैसे देखने शुरू करते हैं ये जागतिक सुख ये तो विषमय है जहां पीने के लिए तैयार है फिर भी संसार का सुख को शिकार करने के लिए तैयार नहीं जो शरणागत भक्त होते हैं तो कहते मत चित्त तुम और तुम्हारे चित्त वृत्ति में तुम सिर्फ हम को धारण करके निश्चिंत होकर बैठे रहो सर्व दुर्गानी मत प्रसाद समस्त दुर्गति से मेरी कृपा से तुम पार लगा दोगे अथचित तमहकाराश्र शि विषि अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो जो ये तो हो नहीं हमको तो कुछ करना पड़ेगा हमको तो करना है भगवान जब हमको समर्थ दिए सब कुछ दिए हैं तो हम कुछ कुछ करना पड़ेगा बोलते ऐसा अहंकार अगर आ गया तब अहंकार न अहंकार के कारण तुम मेरी बात नहीं सुनते हो बिनम शशि तुम नष्ट हो जाओगे तुम अपने को रक्षा करने में असमर्थ हो जाओगे तुम्हारे इतना शक्ति है नहीं तुम सिर्फ मेरे शरणापन्न हो जाओ शरणागत हो जाओ फिर काल चक्र तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है काल चक्र क्या है जीव दो विभाजन है एं? एक तो है बहिर्मुख जीव एक है अंतर्मुख जीव बहिर्मुख जीव है जो भगवान को मानते नहीं जानते नहीं एं? और शरीर को ही अपना स्वरूप मैं शरीर हूँ ऐसे जानकर के शक्षार चक्र में घूम रहा है ये है बहिर्मुख जीव इनके लिए भगवान दृष्ट है काल ही करता है ये काल है महाकाल चक्र ये चक्र में घूम रहा है जो भी कर्म अनुसार उसकी गति होती है काल चक्र ही उसको निरूपण करते हैं सुख दुख हर्ष विषाद जो भी मिलता है यह काल ही कारण है यहाँ भगवान दृष्टा है यहाँ भगवान दृष्टा बन के दिखते हैं सृष्टि रचना करके भगवान यहाँ पूर्ण दृष्टा है तानी कर्मा नंती धनंजय उदासी नदासी नशक्तुकर्म शु और जो उन्मुख जीवात्मा है जो भगवत शरणागत तो हो गए हैं जो जान गए हैं संसार अनित्य है, है देहोदय वस्तु पदार्थ अनित्य है भगवान ही एक पात्र सार है भगवत भजन ही एकमात्र मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ऐसे जानकर के जो भगवत चरण में शरणागत तो हो करके, भगवत प्रीति संपादन के लिए ही समस्त कर्म चेष्ट करते कर्म करते हैं बहिर्मुख लोग भी कर्म करते हैं और जो भगवत भक्त है वो भी कर्म करते हैं दोनों में आकाश पाताल भेद है बोर्मुख लोग कर्म करते हैं अपने सुख के लिए पैसा चाहिए धन चाहिए मकान चाहिए दुकान चाहिए ये चाहिए वो चाहिए पुत्र के अच्छा नौकरी चाहिए शिक्षा चाहिए कन्या की अच्छी घर में शादी होनी चाहिए ये सब संकल्प विकल्प कामना लेकर के वही करम करते हैं भगवान भक्त तो। लेकिन वो अकर्ता जानते हैं जो करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं उनके कर्म है हमारा कर्म नहीं है हम क्यों कर रहे हैं ना प्रभु करा रहे हैं भगवत प्रसन्नता ही हमारे कर्म का एकमात्र उद्देश्य जानकार उदासीन होकर के भगवत प्रसन्नता के लिए ही कर्म कर वही कर्म लेकिन उसमें अपना कोई कामना बासुना है नहीं दोनों एक ही कर्म है ये कर्म जो है भगवत समर्पित तो होकर के जो कर्म वह है उसका मुक्ति का कारण और इन विषय सुख के लिए जो कर्म वह है बंधन का कारण तो ये जो उन्मुख जीवात्मा है ये कभी कालचक्र में जाता नहीं है जैसे मान लो दाल पीसते हैं ना दाल पीसते हैं तो उसमें एक गड्ढा रहता है ना एक डांडा सा रहता है ना उसमें दाल देते हैं भीतर जाकर चक, चक्का घूमता है उसके अंदर कुछ दाल है ना वो जो डांडी है नीतर विष में उसके सहारा में रह जाता है गड्ढा में वो भीतर में रह जाता है वो कभी पीसता नहीं कितने में घुमा वो किसी का नहीं क्यों वो डंडा के सहारा में रहने के कारण वो उस चक्की के अंदर जाता नहीं है ऐसा ही संसार चक्र काल चक्र घूम रहा है भगवान है एं? उनको आश्रय करके उनकी शरणा को तो होकर के जो कर्म करते हैं वो कभी काल चक्र में जाता नहीं वो काल के अधीन नहीं है भगवान उसको हर स्थिति में रक्षा करते हैं काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है ल छोड़ के चला जाता है भाग जाता है उसके सामने आ ही नहीं सकता है सत्य तो घटना है मेरे गोवर्धन में एक बाबा थे बड़ा भजरा नंदी एक दिन संध्या के समय माला कर रहे है, है। हैं आसन में बैठ करके दरवाजा कोला हुआ है देखते छाया मूर्ति ठाड़े है स्पष्ट तो दिखने में आता नहीं लेकिन छाया मूर्ति भयानक बदबू आ रहा है भाई ये क्या है बार बार देख रहे हैं फिर बाबा कहते हैं आप कौन है यहां ठाड़े हैं आप कौन है तो छाया मूर्ति कहती है मैं काल हूं मैं तुमको लेने के लिए आया हूं तुम्हारा समय हो गया अब हम तुमको ले जाएंगे तो बोलते हैं, ले जाओ ले जाओ तुम्हारी ड्यूटी तुम करो बोलते हैं नहीं तुम माला छोड़ के बैठ जाओ तुम माला जप रहे हो ना स्थिति में हम तुमको कैसे ले जाए? <coughs> बोलते तुम्हारा काम काम तुम करो हमारा हम करेंगे माला करना हमारा धर्म है ले जाना तुम्हारा कर्म है आप तुम जानो तुम्हारा धर्म जाने ए, मैं तो माला छोड़ने के लिए तैयार नहीं बोल करके बाबा आश्रम में बैठ गए हैं माला जपना शुरू किए हैं भगवान में चित्त लगा करके जप करना शुरू किए हैं कुछ समय के बाद धीरे धीरे धीरे धीरे छाया मूर्ति चली गई फिर बाबा उठे हैं उठकर के हमारे परम गुरुदेव हमारे बाबा के शिक्षा गुरु थे सिद्ध मनोहर बाबा गोविंद कुंड में सिद्ध महात्मा नाम से प्रसिद्ध थे उस समय उनके पास गए ये बाबा बाबा बाबा ऐसे हो गया हम बैठे थे एक छाया मूर्ति आई बोलते हैं तुम्हारा समय हो गया हम तुम्हारे काल है तुमको ले जाएंगे तुम उठो बाबा ये क्या बात है बाबा कहते हाँ तुम्हारे एक मृत्यु जो था उस समय लेकिन प्रभु की कृपा से तुम्हारे भजन के प्रताप से टाल गया अब तुम बहुत दिन जियोगी ये सत्य घटना है बाबा काल भी लौट के चला जाता है कुछ नहीं बिगड़ सकता है इसीलिए चिंता का कोई अवकाश नहीं है सरणागति है सबसे सरल साधना अपना अहंकार को छोड़ो छोड़ करके प्रभु के चरण में समर्पित तो हो जाओ दृष्टा बन जाओ देखो प्रभु जो करा रहे हैं ठीक करा रहे हैं और मन के एक मात्र उद्देश्य कि भगवत चरण प्राप्ति ये नहीं हम हाँ प्रभु के शरणागत हैं, उधर संसार की कामना वासना उस तरफ हमारे समस्त नजर है समस्त कर्म चेष्टा है ऐसा नहीं कपटता नहीं अगर सही सही तुम भगवत प्राप्ति करना चाहते हो मन में कोई कामुना बासुना नहीं भगवत शरणार्थ तो हो गए हो तो कोई चिंता नहीं प्रभु तुमको अवश्य कृपा करेंगे इसमें कोई संदेह नहीं ऐसे शास्त्र पुराण आदि है पुकार हम पुकार नहीं कह रहे हैं सुचो देशांग अहंग समुद्र मित्र शागरा शासर से मुक्त करने वाला मैं हो जाता हूँ बहुत जल्दी उसको शसार सागर से मुक्त कर करके मैं अपने चरण में खींच लेता हूँ जय जय श्री राम